बीजांकुरी और हेतुन कार्य कारण भाव नान्यून आश्र सं बीज और अंकुर के समान हेतु और फल में परस्पर कार्यकारण भाव मान लेने में कोई दोष नहीं होता क्योंकि अनेक दर्शनकारों ने स्वीकार कर लिया जिसका कोई परिहार नहीं है उसका दोष न मानेगा बीज पहला के अंकुर पहला इसका कोई परिहार तो है नहीं संसार अदयो उसको दोष नहीं मानते इसलिए आप अन्य सदस्य मत दीजिए ऐसा जब पूर्व पक्षी कहता है तो उसको जवाब देते नहीं कह सकते हो क्योंकि आप दृष्टाना चाहते हो उसको हेतु ही गड़बड़ा जाए दृष्टान्त में ही तो उससे आप कैसे संसार में घटाओगे हेतु फल घटाओगे ये नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं बीजाकुराक्ष दृष्टान्त सदा साध्य सहा, नहीं तो हो, सिद्धो साध्य सिद्धो से विद्यते हैं बीजाकुराक्षो दृष्टांत जो बीजाकुर नामक दृष्टांत उक्त विषय में आप प्रसिद्ध है कहते हो वह भी वास्तव में सह सदा साध्य समोही वह भी सदा साध्य के समान ही संदिग्ध है साथ साध्य क्या होता है होता है साधि तो कोई जो निश्चय नहीं है संशय है उसको साध्य कहा जाता है और उसके समान आपके दृष्टान में भी हमें संशय ही है कहने का मतलब आपके दृष्टांत के मामले में भी उसकी भी अनाधि होने में उसकी भी जो अन्य अन्य होने में हमें संशय है और नहीं साध्य समो हेतु तो हो और शास्त्रों में या दर्शन विचारों में देखने को मिला जो दृष्टांत साध्य के सदृश हो जाए साध्य के समान संदिग्ध रह जाए वह दृष्टांत ही नहीं माना जाता यह उत्तरार्थ जो हेतु शब्द है उसका अर्थ दृष्टान्त नहीं साध्य समोह हेतु हेतु मन दृष्टान्त सिद्धो साध्य सिद्ध्य साधि में साध्य सिद्धो न तो साध्य, है साध्य की सिद्धि में उपयोगी नहीं हो सकता न अर्थात ऐसा दोष दृष्टांत से आप साध्य को सिद्ध नहीं कर सकते साध्य को सिद्ध करने में उपयोगी उसी दृष्टांत को माना जाता है जो दृष्टान्त सर्वथा असंदिग्ध हो निश्चित हो न भाषण हेतु तो फल कार्य कारण भाव की अस्मतम शब्द मात्र उत्तम था विशान महाराज हमने जो कहा था हेतु और फल अदृष्ट शरीर इनमें कार्य कारण भाव परस्पर है हमारे इन शब्दों को सुनकर के अस्मा भी शब्द मात्र हमारे द्वारा कहा हुआ शब्द मात्र को आस करके आप बड़ा छल पूर्वक हमारा खंडन कर दिया है छलम तो वाक्ल अर्थ छल अर्थछल, शब्दछल वगैरह होते हैं अनेक प्रकार का छल वर्णन किया है नई आयिकों ने यह आपने छल पूर्वक जो है हमारे तात्पर्य को ग्रहण नहीं किया शब्द मात्र को लेकर के आप रहे हो उसके आचार्य को लेकर कह रहे हो कि हमारे लक्ष्यार्थ हैत्पर्य उसको आप ग्रहणी नहीं करके ग्रहण कम्बल अर्थ उसको क्या कर दिया नव कंबल वाला बेचार एक कंबल है वो भी फटा फटा है उसको चढ़ाते हुए किसने कह दिया नव कंबल वो यम नया कम्बल वाला है ये मजाक में नया कम्बल वाला है, तो है नौ जैसे वैसे आप भी हमारे शब्दों के अर्थ तोड़ मरोड़ करके उल्टा सीधा व्याख्या अच्छा कर रहे हो ये ठीक नहीं है और आपने कह दिया पुत्रा जन्म पितुर्यता पिता पुत्र से पिता के पैदा होने के समान आपकी बात है षाण के समान बिल्कुल संबंध नहीं हो सकता है जो कहना है वह हमारे शब्द के बिना छल मात्र नहीं हेतु तो सिद्धि हे हमने जो हेतु जो अदृष्ट स्वरूप सिद्ध नहीं है जिसका स्वरूप अभी प्रकटी नहीं हुआ जिसका स्वरूप सिद्ध नहीं है ऐसे हेतु से फल ऐसा दृष्ट से शरीर की उत्पत्ति के बारे में नहीं कहा और जो असिध अर्थात जिसका स्वरूप अभी उत्पन्न ही नहीं है ऐसा शरीर से कोई अधिकार ऐसे जब पूर्व पक्ष ने कहा सिद्धांत ने क्या कहा थोड़ा पर तात्पर्य समझा अब क्या है भाव आपका क्या लक्ष्य क्या तात्पर्य वही समझाइए किंतरी तब कहता है पूर्व पक्ष ही अरे भाई बीजांकुर कार्यकर्ण हम बीज और अंकुर के समान कार्य का स्वीकार किया है तब जवाब सिद्धांत बीजाग दृष्टान्त यह स साध्य तुल्य मोम प्राय है बीजाकुर नामक जो दृष्टांत आप दे रहे हो वो जो वह हमारे मत के अनुसार साध्य के साथ सदृश है वैसे आपका यह दृष्टांत भी संदिग्ध दृष्टान है कार्यकार आपने भाषाकार में इसे मायावादी के मत में कोई कार्यकार चीज ही वास्तव में नहीं है वास्तविक कार्य का चीज नहीं कल्पित कार्य का अनुभाव है आपने कल्पना कर लिया मिट्टी से घड़ा बनता है ठीक है पानी से घड़ा नहीं बनता पानी को घड़े में लाया जा सकता है लेकिन पानी और घड़े में कार्य का नहीं है मिट्टी और घड़े में कार्य का आपने कल्पना कल्पित व्यवस्था अनादि मान लिया है तो वो चलेगा ये दृष्टि सृष्टिवाद में सृष्टि सृष्टिवाद व्यवस्था आप जैसी कल्पना करो ऐसा मान लिया जाता है हम वास्तव में मायावादी हैं उनके माया भी वास्तव में नहीं है ना तो माया ही वास्तव में की है नहीं जिसको सृष्टि मायावादी माया नहीं है आते हुए कार्यकाल वो कहां से आएगा अच्छा मायावादी के मत में क्वित तो भी कार्यकार बीजांक दृष्टांत भी हमारे दृष्टिकोण में शादी सिद्धि नहीं है तब पूर्व पक्षी हो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है कार्य कारण भाव जो है बीज और अंकुर का बीच में अनादि परंपरा चली आई हुई है दिखाई दे रहा है क्योंकि एक बीज आपने डाला उससे अंकुर पैदा हुआ अंगुर से पौधा हुआ पौधा से पेड़ पेड़ में फल लगा फल से फिर बीज आ गया, आगे बीज लगाया फिर पेड़ हो गया ठीक करें, बीज से पेड़ पेड़ से बीज आया बीज से फिर पेड़ हुआ फिर पेड़ से बीज आ रहा है ये हम तो अनुमान अनुमान करने की जरूरत ही क्या है यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है प्रत्यक्ष कार्य कारण वो बीजांग और, और वो भी अनाजी मन नहीं पड़ती है ये नहीं हम तो ये देख रहे हैं को किसने बीज दिया हमने निकला था और वो जो पेड़ था वो भी किसी से बीज से निकला है इस तरह से आप जाएंगे तो अनाज मानेंगे ही कार्यकारण भाव तो है इन कार्यकारण में कौन फैला कौन बाजे प्रश्न पूछ करके हमारा खंडन किया ये परिचिंतन नहीं हो सकता क्रमचिंतन नहीं हो सकता है चिंतन नहीं हो सकता है अच्छा तुम्हारा गलत है आपने जो कह दिया ये प्रश्न ही उठता नहीं है प्रत्यक्ष से इसको माना है। भी का हम अनादि मानते हैं परस्पर कार्य का हम सब नैसी यह न सिद्धांत कहो पूर्व पूर्व पूर से अपरवद्ध आदिमा कौन सा अनादि है बताओ बीज अनादि है कि अंकुर अनादि है जिसको आप अनादि मानेंगे बल्कि पूर्व पूर्व बीज के प्रति उससे पूर्व पूर्व वृक्ष आदि है कारण और उस पूर्व पूर्व वृक्ष के प्रति उससे पूर्व पूर्व जो बीज है आदि है कारण है बीज अनादि है न अंकुर आदि है इसलिए आप बीज को अनादि नहीं कह सकते या अंकुर को अनादि नहीं कह सकते आपको कहना पड़ेगा बीजांकुर जो धारा है ये धारा अनादि हमें पता नहीं कब शुरू हुई किससे शुरू मालूम नहीं है ये को कहना पड़ेगा और धारा पक्ष बाद में उठाएंगे अभी बीज को अनाधिकार है ना बीजांकुर अंकुर ही अनादि है तो तो दोनों अनाज नहीं हो सकता एक होना एक अनादि होगा दूसरा शादी होगा तो बीज से अंकुर उत्पन्न मान तो बीज अनादि है बीज कोई कारण नहीं था पहला कोई बीज किसने तबका दिया कहीं इसे ने भगवान ने बीज बना दिया कोई पेड़ के बिना है ना इसे में किमका वो बिना कोई उपांतरण बिना कोई आश्रय बिना कोई चीज को सब बना देता है वो तो सूसरे पहले बीज बना दिया मान का कोई कारण नहीं है आते अतः अनादि अनादि का मतलब क्या जिसका कारण नहीं उस बीज को अनादि मान लेंगे उससे जो पड़ा हुआ अंकुर शादी हो गए फिर उससे बीज हुई वो शादी है उससे भी रंग करो वो भी शादी है उससे बीज हुआ वो ईश्वर से शादी रह जाए जाएगा ईश्वर ने शुरू में बीज प्रकट किया वो बीज है कहना पड़ेगा लेकिन जो लोग ईश्वर को नहीं मानते उनके मत में क्या होगा समस्या तो यह आएगी और जिन लोग ईश्वर है ये भी हम ईश्वर भी स्वतंत्र के बनाने बीजों को परतंत्र स्वतंत्र आप नहीं कर सकते क्योंकि सभी का मत यह है ईश्वर जीवों के अनुकूल सृष्टि बनाता है ना जीव पहले उसके पेट में थे ये कहते हैं नारायण हुआ है उसे गर्भ पेट में सारा चीज है नाभि से कमल कमल निकला उसने सवाल लोगों को उसके अंदर में जीवों को प्रकट किया वापस दोबारा ईश्वर पहले से जीव थे वो बीज जो पैदा हुआ जीवन के अदृश्य कारणों कारण से है अदृश्य फलपूत्र बीज चक्कर होगी फंसी वो अदृष्ट कहां से आया वो जीव कहां से आए नहीं वो नारायण में कहां जा गए नारायण में कहां जा गए पहले थे कि नहीं थे उसके ऊपर उसकी परंपरा सोचनी पड़ेगी इसीलिए सृष्टि के बारे में इस तरह सोचते जाए तो कोई पकड़ मिलेगी नहीं पहला कौन सा आश्रय हुआ से शुरू हुआ ये सब सृष्टि की जो कथा है केवल अध्यारोप इसलिए कहता है, है, केवल को मन में समझाने के लिए अध्यारोप एक नाम मान लो, लो। शेषराग पर सोया हुआ है शेषराग कहा है में। जा गया? थे कहा से है नारायण के शरीर कहां, कहां से आ गया फिर ये शरीर कहां से आ फिर अपांच भौतिक शरीर है ये पड़ेगा अपांच भौतिक जल है वो वो अपांचमुतिक कैसा जल हो सकता है वो कैसे जल होगा कल्पना करना पड़ेगा भाई अपाच भोतिक जल कोई सोच भी नहीं सकता है इसे तो सारा आर्थी अलग करनी पड़ेगी तो सब अर्थ करना पड़ेगा हर व्यक्ति की अपनी विद्या की महिमा है सारा चीज और जल्दी आपका कर्म है शेषनाग विद्या रूप है नारायण आपका आत्मा ज्ञान रूप है उसके अंदर अज्ञान का प्रतिफलन पड़ा अज्ञान रूपया विद्या जो उपाधि थी उस पर प्रतिफलन पड़ गया चेतन नारायण का तो अनंत जी हो गया ये सब कल्पना करो कुछ और ही करना पड़ेगा फिर अध्यात् जाना पड़ता है और कहना पड़ता कुछ भी नहीं था भगवान से कराने ये सब अध्याप अपवाद करते हुए आप अपने स्वर्वानुभूति कर सके इसलिए अब उस समय प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाएगा कभी नहीं हो सकता बीजाऊ को व्यक्ति को लेकर आप इधम कार्य कारण है बीजाकुरता आदि दूषे धिन्न पूर्व पूर्व से अद आदि पूर्व पूर्व जो है अपरापर के जैसे आदिमान रहा कोई भी अनादि नहीं कहा जा सकता यहाँ उत्पन्नो अरो अंकुर बीजा आदिमत बीज अन्यादराद यद आदिमत जैसे इस नया अंकुर है ये अंकुर आदिवान है या नहीं, नहीं पैदा हुआ? आपने बीज बोया था उससे पैदा हो रखा है आपके अंकों में दिख रहा है इसलिए ये जो अंकुर दिखाया प्रकट हुआ यह आदिमान है और यह जिस बीज से पैदा हुआ है वह बीज भी किसी अन्य अंकुर से पौधे से पैदा हुआ था या नहीं बीज आपको कहा से मिला किसी अन्य पेड़ से वो पैदा हुआ था इसलिए वो बीज भी क्या है आदिम ध्रुआ इसे अंकुर भी आदिमत है बीज भी आदिमत है इसे पूर्व पूर्व का प्रति अपर अपर आदिमत होते वह अपने पूर्व के पीछा से आदिमत हो जाता है इसे सभी के आधिमत ही हो गया सकल बीज है, सकल अंकुर ही है कौन सा बीज कौन सा अंकुर बताओ एवं पूर्व पूर्व अंकुर देव आदिमेद प्रत्येक बीजाकुरुरजात आदिम्वाद कसिचि अनायत्वपत्ति इस है न इसलिए पूर्व पूर्वपूर्व अंकुर आज पूर्व पूर्व बीज है पूर्व पूर्व सर्दिमद पूर्वपूर्वकुरो आदिमदेव पूर प्रत्येक इसलिए प्रत्येक बीज प्रत्येक अंकुर समूह में बीजाकुरसमूह बीजाकुरजात आदि आदि है। सक अनादित्व है। कोई भी बीज को या किसी भी अंकुर को आप अनादि नहीं कह सकते वा किसी किसी अंकुर किसी किसी बीज को को या आप नहीं कह सकते। छल क्या है इसका लक्षण देखो पांच टिप्पण में दे रहे हैं अनिप्रेता तो स्वीकार और अभिप्रेता प्रत्यागत छल जो आदमी जिस अभिप्राय से अर्थ जिस अभिप्रेत अर्थ को लेकर के कह रहा है शब्द को वह अर्थ को स्वीकार नहीं करना और जो अभिप्रेत अर्थ त्याग देना और तो नाम छल तो होता है अनिप्रेत अर्थ को स्वीकार कर लेना और अभिप्रेत अर्थ को त्याग देना कौन किस शब्द को किस अर्थ के दृष्टिकोण से कहा वह अर्थ को आप क्या देते हैं? और जो से उन्होंने नहीं कहा उस अर्थ को आप स्वीकार कर लेते हैं किसी का नाम छेतु फलाना पहले दास पान घटा दिया इसी प्रकार हेतु फलों का भी समझो एवं हेतु फलाना एवं बीजांग के समान हेतु में अदृष्ट और फल मन संघात इनमें भी पूर्व पूर्व जो फल है शरीर है वह और इसी प्रकार से पूर्व पुर जो अदृष्ट है वह दोनों ही आदि मध्य होते हैं न अदृष्ट अनादि है न कोई शरीर ही अनादि है सभी के सभी शादी है अब अथ इत्यादि से कल्पांतर को कथन कर रहे हैं। आप धारा पक्ष अथा बीजांगुर संतर बीजांगुर संत धारा को मान लो कब से चारुआ माल चलो बीज आदि है अंकुर भी आदि है मान लिया दोनों ये शादी हैं लेकिन इन दोनों की जो धारा कहां से शुरू हुई कब शुरू हुआ कैसे हुआ वो जो धारा है संतति है उसको मनाली मान लें संतति कोई अलग चीज है क्या इन सब से जो धारा है वो धारा अलग है बीजापुर से वो एक है क्या धारा न की वो अलग चीज हो एक हो और उसको हम कहेंगे अनादि है वो धारा अनादि है वो धारा के पृथक धारा से पृथक ये जो बिजांगपुर है ये सब शादी है ऐसा हो सकता है जैसे गंगा जी की धारा है ये अनादि है इसके अंदर जो जल है ये जल अलग है वो शादी है अरे जल से अलग धारा कहां से मिलेगी आपको जो लहर उठ रहे हैं लहर बूता जो जल है इस जल से अतिरिक्त कोई धारा का चीज ही नहीं है तो कैसे आपका सर था धारा अनादि और लहर सादी और कैसे होगा जैसे कोई कहे शरीर इन हाथ पैर सादी कैसे होगा भाई हाथ पैर तो मां का पेट से पैदा हो गया तो इन शरीर जो है अनादि काल से था हर कैसे होगा हाथ पैरों से अलग कोई शरीर नाम का चीज नहीं है अथा जल का जो लहर है उससे पृथक कोई धारा नहीं होता अत धारा नामक एक चीज हो और उसको अनादि आप कहा है तो मानी जा सकती थी लेकिन धारा नाम का एक चीज है एकत्र तो संतती नाम कोई एक चीज उपन्न तो ही नहीं है नहीं बीजांकुर बीजांकुर संतु हेतु फल अनादित्व कि जो लोग संतियों को अनादि मान रहे उन लोगों के मत में भी नहीं है हमारा मत तो क्या कहना जो लोग धारा को अनादि कर रहे हैं उनके ही मत में वह धारा बीजाकुर से पृथक नहीं जब प्रथक नहीं है तो फिर कैसे कह सकते हो बीजापुर सादी, उससे जो अपृथक है वह वह धारा वह कैसे कहेंगे? वस्तु है ना? जब सारे अवयव सादी हैं, इन अवयवों से विशिष्ट जो अवयवी है उसमें भी तो सादी कहना पड़ेगा हाथ का डेटा पर्द अलग है जाने हाथ बाएं हाथ का डेटा पर्द अलग है जन्मक अलग अलग है और इन सब के जन्म तारीख मिल जाएगा लेकिन शरीर का कोई जन्म का तारीख ही नहीं है अनाजि है वो ऐसा तो कोई कह नहीं सकता इन सब के जन्म का तारीख एक है और इन सबसे अभिन्न होने के नाते शरीर का भी जन्म का तारीख वही है भिन्न नहीं उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं बीजापुर से भिन्न व्यतिरिक्त में भिन्न कोई बीजाकुर संत तीन एका नहीं अभिभूत स्वीकार नहीं किया गया है किनके द्वारा तथा अनारि द्वारे भी उसको अनादित कहने वालों के द्वारा ही स्वीकार नहीं किया हम तो स्वीकार नहीं करते तो है ही बल्कि वे लोग पूर्व पक्षी लोग जो लोग हैं सांख्या लोग वे लोग स्वयं स्वीकार नहीं करते संतान को अर्थात धारा को अनारि मानने वालों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है यथा उसी हेतु फल संत वाह इसी प्रकार से अदृष्ट और शरीर इनकी भी कोई पृथक इनसे पृथक कोई इन इनका धारा नाम का चीज अलग नहीं है संत धारा नाम इस अलग नहीं है इसलिए हमने जो दोष पहले दिया वह छल नहीं है इसे धो गया धोख्याल सुनादी कथम तैरु वर्ण्यता इसलिए हमारे द्वारा जो कहा गया वह सुष्ट कथन किया गया था कि हेतु तो और फल को अनादि वो किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं जब दोनों के दोनों शादी है भी शादी है तो इन दोनों को अनादि कहना इन दोनों के धारा को अनादि कहना ये लोग कैसे कह सकते हैं तो नहीं हो सकता है करके हमने चौदहवीं चार चौदह कही है हेतो फल से अनादि कथम कर हमारे द्वारा पहले है। न न मधुक्त दोष कार्यकाल भावाश्रय अपि यदि मेरे द्वारा जो कहा हुआ दोष का बीज के पीछे क्या था व्यक्ति हेतु तो फल इनका परस्पर कार्य कारण कार्य कारण भावी आपके द्वारा जो धारा है वह कार्यकारण भाव ही असंभव है क्यों तो नहीं असभाग नाम असत का चीज कभी हो ही नहीं सकता जो है नहीं सत्याग कहां आपने कहा ना हमारा अभिप्रेता आपने तो त्याग दिया आपने जो छत है उनके अभिप्रेता और अनिप्रेत अर्थ को तो स्वीकार करना आपके अभिप्रेता कैसे आपके अभिप्रेता तो है क्या आप जिस अर्थ को बताने चाह रहे हैं वो अर्थ है ही नहीं असत्य है उसको त्यागने का नाम मामला को भी त्याग सकता है कोई मैंने वंद्र को त्याग दिया सश्रू को त्याग दिया मेरे पास बहुत खपुषपुत है उसको मैंने त्याग दिया तेरे तेरे पास कहा जाओगे खपुष्प, जिसको तुम त्याग दोगे इधर जो चीज है ही नहीं उसको त्यागा नहीं जा सकता जो अर्थ आप बोल रहे हैं क्या बीज और अंकुर अनादि है वो है ही नहीं वो अर्थ को त्याग हमने किसी अर्थ को त्याग करके कोई को कल्पित कल लेकर आपको दोष नहीं दिया इसलिए छल हमारे दृष्टिकोण से हमने नहीं किया है यही इसका भी प्राय प्रायतु साधु सिद्धौ सिद्धि निमित्तम प्रज दे प्रमाण कुशलार्थ इसीलिए हमने भी संसार में क्या देखा यही लोक में देखा कि साधु सम जो हेतु होता है साधु समो हेतु मैं नीचे आठ इसलिए कर दिया। दृष्टांत। दृष्टांत शब्द का आगले है। पंक्ति में। अर्थ साध्य सिद्धि में। साध्य सिद्धी सिद्धी के निमित्र दृष्टान प्रमाण कुशलों के द्वारा कवि साध्य प्रयोग नहीं नहीं किया मैं संदिग्ध दृष्टांत दृष्टांत दृष्टांत दृष्टांत का प्रयोग जाता देखो में में साफ़ कर देना हेतु हेतु हेतु हेतु शब्द क्या लेना है है क्यों दुनिया तो प्रसिद्ध दिया गमक टिप्पणी गमकत्व गुण योगा गमकत्व गुण उसमें है कि दृष्टान्त तो ही साध्य और हेतु का व्याप्ति ग्रहण कराता है साध्य और हेतु व्याप्ति करा दिया एक हेतु ही ऐसा चीज है जो पक्ष में भी रहता है दृष्टांत तो में भी रहता है साध्य क्या है दृष्टांत में तो आपने हो गया इन पक्ष में नहीं दिखाई दे ये दिखाई दे पर्वत में भी अगर फिर अनुमान करने की जरूरत क्या अग्नि और धुआं दोनों कहा देख रहे हैं मानस में और पर्वत में क्या दोनों देख रहे हो क्या क्यों धुआं देखते हो अग्नि को तो नहीं देखते इसीलिए दृष्टांत विद्यमान जो धुआं वही पर्वत में वन्नी का गमक है है ना इसे गमक लिंग हेतु इसे पर्याय गमक रूपी बोधक चीज न दुर्ष्टान। दृष्टान्त को भी हम कमक कर देते हैं हेतु तो कर देते अब एक व्यवहार हो गया यथा हेतु तो सादि गमगत्व तथा दृष्टान्त पितरता है जिस प्रकार हेतु तो धूम में साधि का गमगत्व है उसी प्रकार दृष्टांत में भी साधि का गमकत्व है इसे दृष्टांत साध हो जाए तो गमगत्व नहीं माने जाते संदिग्ध हो गए ना जो संदिग्ध होगा तो गमक नहीं होगा धुआं असंदिग्ध है इसलिए वो वन्य को बोध करा देता है हैं धुआं ही संदिग्ध होते हैं ना हिमालय आपने हनुमान किया पर्वतों वन्य तब धुमा अयम तो धुमो नवा तो धुआं में संशय हो जाए क्या वो साध्य पर वन्य को सिद्ध कर सकेगा अयम धुमो निहारो वो धूम हो सकता है निहार हो सकता है संशय हो गया उसी में तो साधित नहीं कर सकता दृष्टान ग्रहण कर रहे हो दृष्टान लग जाए तभी तो संशय होगा विचार की संभावना संदिग्ध विचार भी करते स्थिति में दृष्टान के आधार पर आपके पक्ष में साधु घोषित कर सकेंगे नहीं हो सकता बीजांग दृष्टान दिया आप अनुमान क्या करना चाहते थे यहाँ आप अनुमान क्या करना चाहते थे हेतु और फल दोनों हेतु हे फल कैसा है कार्य कारणात्मक है अनादित्वात अन्योन्य कार्य कारणात्मक क्यों अनादित्वात बीजावत कुर्वत दृष्टान बनाना चाहता था और वो दृष्टान साधने से उसको आधार पर पक्ष कर्ण है हेतु और फल उसमें आपका कार्य सिद्ध नहीं कर सकते हैं किसे हेतु से अनाजित्व से क्योंकि हमने अनाजित हेतु को खंडन कर दिया और दोनों में साधित्व स्थापित कर दी और उस अनादित्व को बनाए रखने के लिए आपने दृष्टान्त लाए बीजा बीजा में भी हमने अवय रूपा बीज और अंकुर अनादि है यह बीजाकुर धारा है यह विकल्प उठा करके दोनों को खंडन कर दिया अतः दृष्टांत ही तो संदिग्ध तो तो तो हो गया उसमें ही अनादिव संदिग्ध है नहीं न बीजा धारादी है कुछ भी अनादि नहीं है आप आपके मत में मान के चल रहे हो तो सुशय करनादि नहीं कह रहा है कोई उसको अनादि कहता है तो संदिग्ध हो गया सिद्ध दृष्टांत नहीं है ऐसा संदिग्ध होने से दृष्टान हो, हो गया तो साधु को सिद्ध नहीं कर सकता जैसा साध्य सम हेतु साधु को सिद्ध नहीं कर सकता भी को सिद्ध नहीं कर सकता प्रकृतो ही दृष्टांत तो नहे तो इसलिए जो प्रकृत दृष्टांत है वह हेतु नहीं हो सकता किमित हेतु शब्द से मुख्यमर्तम गौणों प्रकरण दृष्टांतो सामर्थ्याल क्योंकि दृष्टांत है गौर करना पड़ा प्रक कि हेतु शब्द का मुख्य अर्थ इस कार्य का ले नहीं सकते इस कार्य का प्रकृत वस्तु क्या है बीजानपुर और ऋषिक हेतु से वहां कार्य करें क्योंकि बीजाकु शब्द रखेंगे और हेतु तो शब्द कितना अंतर है कितना बी तो बीजा है इसे बीजाकुर शब्द को हेतु तो शब्द वहां कह रहे हैं गौर लगते ना पढ़ा पक्ष महाराज कथम बुद्ध राजि पिता ठीक है आपने जो हमारे सारे बात खंडन कर दिया इन एक बात आपने जो कहा था पहले की बुद्धि, ही मे जो विवाह कर रहे हैं पक्ष पर नहीं आए का लड़ लड़ ही हमारे अजातवाद को स्थापित कर दिया प्रकाशित कर दिया ये जो आपने कहा था उस पर प्रश्न उठा रहा है बुद्धि ही अजात ही परि कथम आह आपने कैसे कह दिया था कि ये बड़े बड़े विद्वान लोग पाखंडी क्या था जब है पंडित ही जो पंडित मानते हुए अंत में में निष्कर्ष कहा यह कैसे कह दिया था ऐसे पूछने पर जवाब में कहते परिज्ञान अजाते कथम पूर्वम गय पूर्वापर पूर्वापर बने कार्य कारण भाव पूर्व क्या होता है कारण अपर क्या होता है कार्य कारण कार्य भाव का वो निश्चय नहीं कर पा रहे अनवधारण हो गया कार्यकारण भाव का जब अवधारण नहीं कर सक पा रहे हैं निश्चय नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ जिन चीजों के कार्य कांड का निश्चय नहीं हो पा रहा है इसका मतलब वह चीज जरूर नहीं हुआ जैसे रज्जू में सर्प है उस सर्प सर्प किस कारण से पैदा पैदा पैदा पैदा हुआ कैसे पैदा हुआ कहां पैदा हुआ हुआ कब कैसे ये सारे बातें जब विचार करेंगे कि का उत्पत्ति का निश्चय हो सकता है सर्प रूप कार्य का कारण संबंधी और कार भावचार यदि आप करते हैं तो कार्य कार्यक्रम नहीं निश्चय कर पाते हो तो हमें क्या कहना पड़ेगा उस रज में इसका मतलब सर्प उत्पन्न ही नहीं हुआ है जिन चीजों का कार्य कारण भाव नहीं कर पाते हो मतलब उस वस्तु कार्य उत्पन्न ही नहीं हुआ ही कहना पड़ता है किसी उस कारण से यदा रज और सर्प रजु से सर्प पैदा हुआ हो होता तो को कार्यकार आप दे सकते थे लेकिन रज्जु कारण नहीं है अतः सर्प उसका कार्य भी नहीं है इसका क्या निकला सर्व उत्पन्न नहीं, नहीं हुआ था दिखाई दिया था उसी प्रदेश के बारे में कहना पड़ेगा अभी। इस जो, इस ये अपने शरीर तो तो और अदृष्ट इनकी कार्यकार जब निर्णय नहीं हुआ ये निमित्त तो संसार कहां से हो सकता है इस संसार का भी कार्यकारिश्चय होने से आजादी ही सिद्ध हो गया परिदीपिकम कथं क्योंकि तो उत्पन्न होता हुआ कार्य को देख करके आप उसे कारण क्यों कहीं ग्रहण कर बारे रहे यदि वास्तव में कार्य उत्पन्न हुआ है तो उस कार्य को उत्पन्न होता हुआ कार्य को देख करके क्या उसे कारण समझ में नहीं आएगा आपको कुंभार घड़ा बना रहा है उसे बनाता हुआ घड़े को देख करके कोई भी आदमी कह देगा इस घड़े का कारण वो मिट्टी है उसी से उसने बनाया इसको और आप घरें, इस महान कार्य होता हुआ सब देख रहे हैं संसार में भी जान कृपा कार्य होता हुआ देख रहे हैं लेकिन फिर भी उसे कारण तो नहीं पकड़ पा रहे हैं इसका मतलब क्या कार्य उत्पन्न ही नहीं हुआ यदि वास्तव में कोई कार्य उत्पन्न हो रहा है तो निश्चित रूप ना उत्पन्न होता हुआ कार्यमान धर्म कार्य उत्पन्न होता हुआ उस कार्य से प्रसिद्ध जो कार्य है उस कार्य को देख करके उसे पूर्व में विद्यमान पूर्व मे कारण विद्यमान कारण को कथम न गृहते कैसा ग्रहण नहीं कर सकोगे मैंने अवश्य ही व्यक्ति ग्रहण करेगा और आप आप बोल रहे बीजा तो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं ना उसे पहले से पहले से पता ही नहीं चल रहा जिसकी कार्य भाव को आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो निर्णय नहीं कर पा रहे हो इस बात तो कहना पड़ेगा कार्य उत्पन्न नहीं हेतु देख फल पूर्वापर अपरिज्ञान वह यह जो हेतु तो और फल अदृष्ट और शरीर इनके पूर्वापर का अपरिज्ञान आपके द्वारा निश्चय हो गया ये आप उद्देश्य कर रहे हैं ना अब कौन पहला ये आप पैलाम निर्णय नहीं दे पाए तो हमने खंडन कर दिया शिष्य विषाणु के समान असंबंध है का कोई पर्सनल समान नहीं होता कार्यक्रम नहीं युगपक्ष तो खत्म है पौर्वापर्य पर पक्ष तो में कार्यक्रम होता है और पौर्वापर्य निर्णय नहीं दे पा रहे हो अदुष्ट पूर्व है या शरीर पूर्व है कौन पूर्व है पौर्वापरिक निश्चय न होने से पूर्व पर अपरिज्ञान अपर अपर यह आपके द्वारा प्रकट किया गया है वही स्थापना कर दिया गया अजाति परिगम अवबोधकम वही अजाति अजन्म इस जगत के अनुत्पत्ति का अवबोधक है क्योंकि जायमानी चेत धर्म निश्चित रूपेण न कार्य नाम का चीज कोई चीज ऐसा चीज पैदा हुआ होता तो कथम तस्मा पूर्म कारण नगर फिर पूर्व में विद्यमान उस कारण को आप क्यों ग्रहण कर पा रहे हो ग्रहण नहीं कर पा रहे इसका मतलब कार्य आपकी भ्रांति थी भ्रांति मानना पड़ेगा ना इन्हें पड़े मानेंगे आप तो कोई कार्य दिख रहा है कहीं पूर्व में विद्यमान कारण आपको तो पकड़ नहीं पा रहे हैं अनुमान भी नहीं कर पा यह कार्य किस कारण से पैदा होगा हो अनुमान तो करो अनुमान भी नहीं कर पा रहे कि जो है तो तो आप खंडन तो कर अनादि तो तो। से ग्रहण हो पा रहा उत्पन्न होते हुए कार्य का कारण न अनुमान से उत्पन्न कार्य का कारण निर्णय कर पा रहे हैं आप किस बिना कारण का पैदा हो गया वह कार्य तो निश्चित रूपा व भ्रांति होगा बिना, का है, तो है? है है, बना है बिना कारण का कोई चीज उत्पन्न होकर आपको दिखा देता है तो उसको दिखा रहा है चीज बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है लगातार और आप देखे जा रहे हैं आप जानते हैं मायावी दिखा रहे हैं पता है आपको कार्य कारण ढूंढने की जरूरत नहीं सोचने की जरूरत नहीं कार्य कारण वैसे सारा जगत मायामय होने से इसे कार्यकाल को ढूंढने से कोई फायदा नहीं है नहीं हुआ दिखाई दे रहा है है आजाद बड़ा कठिन काम अवश्य भी क्योंकि निश्चित रूपेण उत्पन्न होता हो वस्तु को कोई ग्रहण कर रहा हो वह आदमी उसके जनक को ग्रहण करना ही चाहिए जन जनक जो संबंध और जन्य जनक का जो संबंध है वह कि जन्य और जनक का कार्य और कारण का संबंध नियत है ना तो नियत संबंध वाले दो वस्तु है, एक संबंधी को आप कर रहे हो तो स्वतः उससे नियत संबंध जो दूसरा संबंधी है वह ग्रहण होगी नहीं होगा कि नहीं का ही नियम है सब तार्किकों का एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी संबंध में दो संबंधी होते हैं एक संबंधी का जो ज्ञान हो गया आपको, तो अपने आप उस अपर संबंधी का ज्ञान स्मृति में आ ही जाएगा कार्य और कारण एक संबंधी दो चीजें हैं ये दोनों एक दूसरे से नियत संबंध से संबद्ध है अब ये दोनों संबंधियों में से एक संबंधी कौन है कार्य दूसरा संबंधी कौन है कारण यदि आप कार्य रूपा संबंधी का ज्ञान आपको हो जाता है तो उस संबंधी जो दूसरा संबंधी है कौन कारण रूपा संबंधी उसका ज्ञान अवश्य आपको हो जाएगा और यदि नहीं हो रहा है इसका मतलब उन दोनों से कोई नियत संबंध नहीं है नियत संबंध नहीं है का मतलब उनका कार्यकारण भाव नहीं है जन्य जनक भाव नहीं है यह मानना पड़ेगा जिन दो का पीछे जन्य जनक भाव नहीं है उन दोनों में क्या होता है Hit, एक संबंधी ज्ञान होने पर भी अपर संबंधी का स्मरण नहीं आएगा क्योंकि दोनों बीच अवश्य ही होता है और यहां क्या हुआ है आपको कार्य ज्ञान हो रहा है तो कारण ज्ञान निश्चय नहीं कर पा रहे एकदम मतलब जिनको आप कारण समझ रहे हैं वह वा वास्तव में उस कार्य का कारण ही नहीं है अब इन दोनों बीच में कोई नियत संबंध नहीं नियत संबंध नहीं तो कार्यकारणों मतलब तो का जो है अजन्म को ही दुर्जान तत्मने दुर्ग्यानत्वें कार्यकार दुर्गनत्व तब पराम जो कहा तत्व ने वह जो कार्य भाव का वास्तविक निर्णयात्मक ज्ञान आपके तरह जो नहीं हुआ वही आजाति का प्रकाशन करता है बोधन कर देता है समझो क्योंकि जिनके पौरा निर्धारण हो जाए नियत रूपेण इसे उन्होंने स्वयं का लक्षण देखो कार्य नियत पूर्ववृत्तित लक्षण नियत से नहीं दिया उन्होंने होना चाहिए अनियत हो तो कारणी रांचम सिद्धा राय है ना मिट्टी लाया गधे पे धो करके और गधा भी वहीं खड़ा है तो उसके सामने आपने घड़े बना दिया तो उस घड़े के प्रति आप ये भी नियत खड़ा था इसे गधा भी कारण है कुड़ाल के समान लेकिन हर घड़े के उत्पत्ति कुड़ान तो अवसम्भाव है इन गधा अवसम्भावी नियत नहीं है इसलिए आपने कहा गधे को कारण नहीं है वो कार्यक्रम उन्हीं दोनों का भी माना जाता है जहां नियत हो नियत पौरापरिय में ही निर्धारित होने पर उत्पत्ति का व्यवहार होता है नहीं तो नहीं होता। वस्तु तो जन्म नास्ति प्रक्रम अब अगली कार्यक्रम क्या करने जा रहे हैं तो अगर किसी भी वस्तु का वास्तव में जन्म ही नहीं हुआ है इसको भी विकल्प कर रहे हैं पूछा जाए कोई वस्तु पैदा हुआ आप कहोगे मान लो कैसे पैदा हुआ स्वतः पैदा हुआ है या परत पैदा हुआ या दोनों ही से सबसे पैदा हुआ कि अथक से पैदा हुआ सत सतुभय से पैदा हुआ ये तो कोटियां है और क्या उस अतिरिक्त कुछ है नहीं स्वतः है या परतः है स्वतः प्रकट हो जाए वही स्वयं पैदा हो गया या दूसरे से पैदा हो रहा है भी स्व से स्वयं पैदा हो रहा है स्व से स्वयं घड़े से घड़ा ही बजा हो गया यह घड़ा प्रकट हुआ कार्य और यह घड़ा कैसे बजा हुआ उसी घड़े से वही घड़ा पैदा हो गया ये स्वता होगा या मिट्टी से घड़ा पैदा हो गया और मिट्टी से घड़ा जब पैदा होगी सब मिट्टी से हुआ क्या असत मिट्टी से हुआ क्या दोनों ही से सबसे है सत से है सथ सथ है, आते तो उत्पन्न तो ही नहीं हुआ है। स्वतो वा परतो वा जायते सदसद, जायते स्वत अपने से या परत दूसरे से अथवा दोनों ही से अपि है ना उभयता इसी प्रकार से सत् और सदसद वाली कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती है स्वतः नहीं होता परतुत्पन्न पर नहीं हुआ स्वतः उभय रूप उभय से भी कोई उभय रूप में भी कोई उत्पन्न नहीं होता इसी प्रकार सत्य उत्पत्ति नहीं असत से उत्पत्ति नहीं ससद उभय से उत्पत्ति नहीं होती अपने आप से विषण से प्रश्न पृष्टि नहीं उठता न किंचित सजातिवाद संभव सभी पक्षों का निराकरण कर दिया यहाँ पर अतएव अजातवाद सिद्ध हो अनायासारे पक्षों को इकट्ठा ले लिया यहाँ पर स्वतस्त परतस्त उभयता सप असतः सत्सद उभयता छ पक्ष क्षण कल्पना से परे हैं क्योंकि किसी भी मत में कोई तत्व ही नहीं हम सृष्टि सृष्टिवादीवादातवाद नहीं अजातवाद माया भी नहीं है अजातवाद में माया नाम की चीज भी नहीं है नहीं ईश्वर है ना कुछ है कसिजित भी वस्तु जन्म ना हेतु श्लोक से दर्श्य न जाते हैं, इसलिए भी कोई चीज को हम कर रहे हैं आज तक पैदा हुआ ही नहीं है पक्षिमाणा जन्म प्रयोजक असंभव रूपा तो हो जन्म के प्रयोजक जो जो मानते अन्य दार्शनिक लोग उन सभी को असंभव सिद्ध कर देंगे जिस जिन जिन प्रक्रियाओं से उत्पत्ति बता रहे हो स्वतः उत्पत्ति मानते परत मानते उभत मानते हैं या सतः मानते हैं इन छो प्रक्रियाओं को हम खंडन जब कर देंगे तो हो गया कोई वस्तु नहीं हुआ। ये जायमान वस्तु जो उत्पन्न होता वस्तु वह स्वतः उभदो वक्त असत संसत व जायते बताओ कैसे उत्पन्न हो रहा है वो सुता हो रहा है पर हो रहा है उभय तो हो रहा है असत से हो रहा है, है, है। नतस्य उत्पन्न होता उस कारी को आप इन छो में से किसी भी प्रकार से जन्म का कथन नहीं कर सकते मैंने जायमान अभिमत जो आप उत्पद्यमान कार्य मान रहे हो जगत उसका उत्पत्ति आप पसंद नहीं कर सकते किसी प्रकार से सबसे पहले इसलिए स्वतः कर स्वयं हो गया सभी पक्षों में दो संभावना है उसे पहला पक्ष उठा रहे हैं स्वतः कभी स्वयं उत्पन्न हो गया ये नहीं कह सकते क्यों अपनिस्पन्नता पर निष्पन्न क्योंकि घट स्वयं उत्पन्न हो गया आज नहीं कर सकते क्योंकि निष्पन्न ही नहीं है पहले, सिद्ध गया उसका, ये पहले अपने से सिद्ध है वापस प्रकट हो गया कहा जा सकता जो जिसका स्वरूप पहले से सिद्ध है वही आपका प्रकट हो गया तो स्वतः प्रकट हो गया लेकिन जिसके स्वरूप पहले से सिद्ध है ही नहीं जायमान कही रहे उत्पन्न होता हुआ से तो तो से हो कर रहे इसका मतलब तो कहां से प्रकट हो जाएगा स्वयं स्वस्मादेव क्या कर रहे स्वरूप आनंद स्पष्ट स्वयं उत्पन्न होता हुआ कार्य स्वयं से स्वस्वरूप से ही, ही उत्पन्न हो जाएगा ऐसा नहीं कर सकते स्वयं स्वापेक्ष मंत्रेणा स्व कारणाधीन तया स्वयं अप्रिय अपेक्षा के बिना स्वापेक्षा मंत्रेण स्वजन्यम अक्षतम एवं विशिष्ट जन्य विशेषण जन्यत्व अच्छा नियम इसी कारण व्यवहार एवं स्वापेक्षा स्वापेक्षा मतलब क्या कारण व्यवहार मिट्टी में जब उसने व्यवहार करेगा तब ना बनेगा स्व कारण किंचित व्यवहार के बिना स्वयं ही स्व कारणाधीन होता हुआ उत्पन्न हो जाए ऐसा नहीं हो सकता मिट्टी से उत्पन्न होने वाला घड़े को मिट्टी में किंच के हो अधीन, अधीन होने से वह स्व कारण में किंच व्यापार की अपेक्षा के बिना स्वयं ही पर निष्पन्न नहीं हो सकता अपनी अपने अन्य तो दूसरे तो की अपेक्षा और दूसरे की स्थिति के लिए पहले की अपेक्षा हो जाए अन्यो तो पहले वाले की स्थिति दूसरे से और दूसरे की स्वरूप सिद्धि पहले वाले से मान लोगे तो अन्यो आश्रय पहले के लिए दूसरे की अपेक्षा हुई दूसरे के लिए तीसरे के अपेक्षा हुई और तीसरे की शुद्धि पहले से मान हो मानोगे तो चक्र और उसे आगे अनवस्था तीसरे कहते सारे दोष तो खड़े हो जाएंगे स्वता परत तो इत्यादि वादों में इसलिए उत्पत्ति मत मानो झंझट भी क्यों पड़ रहे हैं